सारस का उपहार जापानी लोक कथा बहुत समय पहले उत्तरी जापान के ऊंचे पहाड़ों के बीच वृद्ध पति और पत्नी रहते थे वे बहुत गरीब थे लेकिन वह सीधे साधे दयालु और भले लोग थे आसपास रहने वाले सब लोग जानते थे कि वह दोनों ईमानदार थे एक दूसरे से प्यार और सब जीवों का सम्मान करते थे यद्यपि यद्यपि कि वह बहुत प्रसन्न रहते थे फिर भी कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करते थे वह अपने एकाकी जीवन के बारे में सोचते थे और कामना करते थे कि उनका एक शिशु होता एक बेटी हर दिन वृद्ध आदमी पहाड़ों पर जाता और वहां से लकड़ी इकट्ठी करके लाता जिसे जलाकर जब शीत ऋतु आती तो पहाड़ों पर सफेद मुलायम बर्फ गिरती और वृद्ध दंपति के घर के चारों ओर मीलों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती आकाश में घने काले बादल गिर आते घिर आते और बीती हुई ऋतुओं के सारे रंग मटमैली हो जाते एक शाम जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बहुत बर्फ गिर रही थी और पहाड़ों पर चलती ठंडी हवा और भी ठंडी और तेज हो गई थी वृद्ध आदमी नगरवासियों को अपना कोयला बेचकर नगर से लौट रहा था वह बहुत थका हुआ था ठंड में काटते हुए वह उस पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जो उसके आरामदायक घर और उसकी पत्नी की ओर जाता था अचानक मुसीबत में फंसे किसी पक्षी का दर्द से छिल्लाने की आवाज उसे सुनाई दी यह आवाज कहां से आ रही है वृद्ध ने अपने आप से कहा लगातार गिरती हुई बर्फ के बीच से उसने देखा कि देखने का प्रयास किया उसे शिकारी का एक सिकंजा दिखाई दिया जिसमें एक सुंदर सफेद सारस फंसा हुआ था सिकंजे से छूटने का जितना अधिक प्रयास वह सारस करता उतना ही सिकंजा उसके पाँव पर कसता जाता वृद्ध को दिखाई दे रहा था कि सारस सिकंजे से छूट नहीं सकता था ओह बेचारे पक्षी अगर ऐसी दशा में किसी ने तुम्हें देख लिया तो निश्चय ही वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा सारस की ओर जाते हुए वृद्ध ने धीमे से कहा फिर वो घुटनों के बल बैठ गया और सिकंजे को खोलने लगा घबराओ नहीं मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ लगता है तुम्हारे पांव में चोट लग गई है ने बड़े प्यार छूट गया।, गया तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए आगे भागा और फिर उड़कर आकाश में चला गया आकाश में जाकर सारस एक बार वापस घूमा जैसे कि वह उस वृद्ध को अंतिम बार देख लेना चाहता था उसे देखते ही वह जोर से चिल्लाया धन्यवाद वृद्ध को लगा उसकी पुकार का यह अर्थ था सारस ने उसके ऊपर आकाश में तीन चक्कर लगाए और आखिरकार वो उड़ उड़कर दूर चला गया वृद्ध सारस को देर वृद्ध सारस को देर तक देखता रहा वह छोटा और और छोटा होता गया और फिर दूर पहाड़ों के ऊपर गायब हो गया बहुत बर्फ गिर रही थी और हवा तेज चल रही थी फिर भी वृद्ध को अपने मन में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था इसी के साथ भला करके लोग अवश्य ही ऐसा महसूस करते होंगे उसने सोचा वह जानता था कि सारस की जान बचाकर उसने एक भला काम किया था इसलिए वह प्रसन्न था शाम के समय आग तापते हुए वृद्ध ने अपनी पत्नी को बताया कि दिन में उसने एक भला काम किया था वह सारस कितना प्रसन्न और शांत दिखाई दे रहा था उसने बताया फिर वह बैठकर बातें करते रहे और नगर में उसे कौन कौन लोग मिले थे और उसने अपना दिन कैसे बिताया था वह सब वो बताने लगा वह बिस्तर पर जाकर सोने ही वाले थे कि दरवाजा खटखटाने की आवाज उन्होंने सुनी ऐसी भयंकर रात में कौन हमारे घर आया होगा वृद्ध औरत ने कहा पति देखो इस ठंडी और बर्फीली शाम में कौन आया है वृद्ध दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला दरवाजे पर एक सुंदर युति को देखकर कर वो आश्चर्यचकित हो गया युवती ने रेशम का शानदार सफेद को मैं इस समय दे रही हूं। उसने मधुरवाड़ी में कहा मैं अपने संबंधियों से मिलने जा रही हूँ जो पास के नगर में रहते हैं लेकिन लगता है इस भयंकर बर्फानी तूफान में मैं अपने रास्ते से भटक गई क्या सिर्फ एक रात आप मुझे यहाँ रुकने दे सकते हैं जब वो द्वार पर खड़ी थी कोमल और प्यारी मुस्कान उसके होंठों पर दिखाई दी वृद्ध और उसकी पत्नी ने देखा कि सकती हो। जितनी देर चाहो उतनी देर तुम हमारे साथ रह सकती हो वृद्ध औरत ने मित्र भाव से कहा आपके इस प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्या सच में मैं जब तक चाहू तब तक यहाँ रह सकती हूँ युवती ने अपने कपड़ों से बर्फ साफ करते हुए अपने पांव पहुंचते हुए कहा हाँ निश्चय ही वृद्ध ने कहा जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो आओ आग के निकट आकर अपने कपड़े सुखा लो उसकी पत्नी ने कहा रात भर अच्छी तरह सोने के बाद हम सुबह इस पर इस विषय पर बात करेंगे अगले दिन इतनी अधिक बर्फ गिरी कि दरवाजा खोलना भी संभव न था पांच या छह दिन बर्फ गिरती ही रही और युति युवती के साथ रही हर समय वो यही सोचती रही कि उनके अतिथि सरकार का प्रतिदान कैसे करें मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ युवती ने वृद्ध दंपत्ति से कहा बात करते करते वह रुक गई वृद्ध दंपत्ति को युवती बेटी समान लगने लगी थी उन्होंने उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया हाँ बताओ वो बोली हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं उसने बताया कि किस तरह उसने अपने माता पिता को खो दिया था जिस रात उसने उनके दरवाजे घर का दरवाजा खटखटाया था वो पास के नगर में रहने वाले अपने संबंधियों से मिलने जा रही थी लेकिन बर्फानी तूफान में रास्ते में भटक गई थी फिर उसने कहा जिस प्रकार से आपने मेरे माता पिता की जगह ले ली है वह लोग कभी नहीं ले सकते थे मैंने अवश्य ही कई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपके द्वार पर आ पहुंची। क्या मैं आपके साथ आपकी बेटी बनकर रह सकती हूं? अपने माता पिता के बिना तुम कितनी एकाकी होगी वृद्ध दंपत्ति ने कहा तुम कितनी समझदार और दयालु युवती हो अगर तुम हमारी बेटी बन जाओ तो हम दोनों को बहुत प्रसन्नता होगी इन प्रिय शब्दों के साथ वह युवती वृद्ध दंपत्ति के साथ उनकी बेटी बनकर रहने लगी वो नहीं जानती थी कि उसके निर्णय उन्हें कितनी खुशी दी इन प्रिय शब्दों के साथ वह युवती वृद्ध दंपत्ति के साथ उनकी बेटी बनकर रहने लगी वह नहीं जानती थी कि उसके निर्णय ने उन्हें कितनी खुशी दी थी जब सर्दी बीत गई और वसंत ऋतु आई और चेरी के पेड़ों पर खिले हुए फूलों ने सारे क्षेत्र को गुलाबी पुष्प पुंजों में परिवर्तित कर दिया था तब उस लड़की ने वृद्ध से दूसरा निवेदन किया क्या आपके घर में करगा है मैं कपड़ा बुनना चाहती हूँ हाँ हमारे पास है वृद्ध ने कहा एक करघा है जिस पर मेरी पत्नी कपड़ा बुना करती थी जब वो युवा थी यह बताते हुए वो उस कमरे में लाया जहाँ पर वह करघा रखा था वहां पर रंग बिरंगे धागों की फिरकियों से भरे कई डिब्बे भी थे युवती ने तब वृद्ध से कहा मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन करना है आपको वचन देना होगा कि जब मैं करगे पर काम करूंगी तो आप और आपकी पत्नी इस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे वृद्ध ने वचन दिया कि उसे काम करते हुए वो कभी नहीं देखेंगे और उसे लगा कि यह विचित्र मांग थी कृपया आप, आप चले जाए और दरवाजा बंद कर दें उसने विनम्रता से कहा युवती सुबह से लेकर देर रात तक काम करती रही उसने न आराम किया न कुछ खाया बंद दरवाजे के दूसरी ओर वृद्ध और उसकी पत्नी कर समझ पाते कि क्या हुआ था वो लड़की कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी उसके हाथ में कपड़े का एक रोल था कितना सुंदर कपड़ा है वह एक साथ बोले हमने अपने पूरे विवाहित जीवन में ऐसा अनूठा कपड़ा नहीं देखा यह मैंने आपके लिए बुना है युति ने कहा कल इसे आप नगर में ले जाकर बेच दे मुझे विश्वास है कि आप इसे बेचकर विश्वास है कि इसे बेचकर आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे अगले दिन वृद्ध नगर गया और चिल्लाने लगा कपड़ा कपड़ा मेरा सुंदर कपड़ा कौन खरीदना चाहेगा जिसे भी वृद्ध ने अपना कपड़ा दिखाया वो उसकी कारीगरी और गुणवत्ता देखकर चकित रह गया एक नागरिक ने कपड़ा देख बोला वहां यह सिर्फ कपड़ा नहीं है यह जरी वस्त्र है ऐसा सुंदर जरी वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा अरे हमें तो इसे महल में ले जाना चाहिए ताकि सामंत इसे देख सकें उस शानदार जरी वस्त्र को देखकर सामंत ने कहा यह तो सच में बहुत ही सुंदर है इस कपड़े से मैं अपनी बेटी के लिए एक अद्भुत कीमुनो बनवा सकता हूँ मैं इसे तुमसे खरीदना चाहता हूँ इन विनीत शब्दों को कहने के बाद उसने वृद्ध को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए फिर उसने कहा माँ से दोबारा भी आइए आपका कपड़ा इतना सुंदर है कि जितना भी आप लेकर आएंगे मैं वह सारा खरीद लूंगा घर पहुँचते ही वृद्ध ने अपनी पत्नी और युवती को बताया कि किस तरह उसने सारा कपड़ा सामंत को अच्छे दाम लेकर बेच दिया था वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आ गई थी वर्षा ने आसपास की सारी भूमि पर रंग बिखेर दिए थे कहीं मॉर्निंग ग्लोरी के नीले और गुलाबी फूल थे और कहीं आयरिश और हाइड्रेंजिया हाईड्रे, के गहरे नीले और बैंगनी रंग के फूल खिले थे लेकिन युवती को ऋतु के इस परिवर्तन का कोई आभास न था क्योंकि वह सुबह से लेकर देर रात तक काम करती रहती थी बंद दरवाजे के दूसरी ओर वृद्ध और उसकी पत्नी ने फिर से करगे की लयबद्ध आवाज़ सुनी क्रिक टैप क्लैप क्रिक ट्रैप क्लैप अपने मन में वृद्ध पति पत्नी कल्पना कर सकते थे कि कमरे के अंदर करघे पर बैठी लड़की किस तरह काम कर रही थी कमरे के भीतर देखने की लालसा को दबा पाना उनके लिए कठिन हो रहा था वह उसे काम करते हुए देखना चाहते थे क्योंकि वह जानना चाहते थे कि वह कैसे इतना सुंदर जरी वस्त्र बुन रही थी लेकिन वृद्ध को अपना वचन सदा याद रहता था कि जब वो कपड़ा बुन रही होगी तो वह भीतर न देखेंगे कई दिनों बाद वो कमरे से बाहर रही वो थकी हुई और कमजोर दिखाई दे रही थी लेकिन उसके हाथ में एक जरी वस्त्र था जो उस कपड़े से भी अधिक सुंदर था जो उसने पिछली बार बुना था वृद्ध वह कपड़ा लेकर नगर गया और सामंत को दिखाया सामंत उस जड़ी वस्त्र को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि पहले से भी अधिक धन देकर उसने वह वस्त्र खरीद लिया वृद्ध जब वापस जाने लगा तब साम गए जरी वस्त्र बनाना क्या संभव होगा वृद्ध ने उसका निवेदन प्रसन्नता से तुरंत स्वीकार कर लिया सामंत से जो धन उसे मिला उसे पाकर वृद्ध और उसकी पत्नी धनी हो गए उनका जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया लेकिन हर दिन के बीतने के साथ युवती कमजोर होती गई जो ऊर्जा उसके भीतर थी वह घटती गई वृद्ध को उस लड़की की चिंता हुई और एक दिन उसने उससे कहा क्या तुम अस्वस्थ हो तुम बड़ी मेहनत करती हो सुबह से लेकर रात तक कपड़ा बुनती रहती हो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए ओह मैं ठीक हूँ उसने मुस्कुराते हुए कहा सच में मैं बस थोड़ा और कपड़ा बुनना चाहती हूँ लेकिन मुझे आपसे एक निवेदन करना है आप एक बार फिर वचन दें कि जब मैं कपड़ा बुनती हूँ उस समय आप और आपकी पत्नी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेंगे वृद्ध ने एक बार फिर वचन दिया और वह काम करते समय उसे परेशान कि वह काम करते समय उसे परेशान नहीं करेंगे लेकिन पिछली बार की तरह उसे लगा कि यह बहुत ही अजीब मांग थी उस रात जब वृद्ध और उसकी पत्नी आग के निकट बैठे थे वृद्ध ने युवती के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की मुझे भी उसकी चिंता है पत्नी ने कहा जरा करगी की आवाज़ सुनो ऐसा लगता है कि करगा कह रहा है यह काम कठिन है यह काम कठिन है उस कमरे के निकट जाकर उसने कहा क्या मैं भीतर देखूँ नहीं वृद्ध ने कहा याद रखो मैंने दोबारा उसे वचन दिया है कि जब वो काम कर रही होगी तो हम भीतर नहीं देखेंगे लेकिन उसकी पत्नी फट करने लगी बस एक झलक देखूंगी उसे पता भी न चलेगा इतना कहकर वह बाहर आ गई और उस कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया भीतर देखते ही आश्चर्य में उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई क्या बात है झटपट उसके पास आते हुए वृद्ध ने कहा तुमने क्या देखा यह एक पत्नी बोली और अपनी बात पूरी न कर पाई वृद्ध भी अवाक हो गया जब उसने भीतर देखा क्योंकि भीतर के निकट जहां वो लड़की बैठी होनी चाहिए थी वहाँ एक सुंदर सफेद सारस था उनके स... देखते देखते सारस ने अपना सिर झुकाया और अपनी चोर से अपने शरीर से एक पंख उखाड़ लिया और ध्यान से उसे कपड़े में बुंद दिया यह युवती तो एक सारस है वृद्ध ने धीमे से कहा देखो सुंदर कपड़ा बुनने के लिए वो अपने पंखों का उपयोग कर रही है उसके शरीर पर वह खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं जहाँ उसने पंख उखाड़ दिए हैं वृद्ध और उसकी पत्नी ने चुपके से खिड़की बंद कर दी और बिना शोर किए बाहर आ गए जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था अगले दिन शाम के समय युवती कमरे से बाहर आई वो बेहद थकी हुई और कमजोर लग रही थी लेकिन उसके हाथों में एक अति सुंदर जरी वस्त्र था आपके मेरे लिए आपके लिए मेरे प्यार और स्नेह की अंतिम भेंट समझकर इसे स्वीकार करें वृद्ध दंपति के सामने बैठते हुए उसने कहा जैसा सामंत ने आपसे कहा था उसकी बेटी के विवाह के किमोनो के लिए मैं ये, मैंने यह जरी वस्त्र बुना है वृद्ध और उसकी पत्नी अवाक हो गए उन्हें तो वही दृश्य याद आ रहा था जो उन्होंने पिछली रात देखा था युवती आगे आके कहा पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि अब आपने परिवार के पास मेरे लौटने का समय क्योंकि अब अपने परिवार के पास मेरे लौटने का समय आ गया है वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे वह अपनी पत्नी की ओर घूमा और उसने देखा कि वह अभी रो रही थी वहां से युवती ने उसे देने के लिए उसके हाथों को थाम लिया और कहा मैं वही सारस हूँ किसी किसी एक युवती का रूप धारण कर लिया आपकी मदद करने के लिए मैंने जरी वस्त्र की बुनाई की लेकिन कल रात आप दोनों ने अपना वचन तोड़ दिया और मेरा रहस्य जान लिया अब सर्दी आने से पहले मुझे दक्षिण की ओर जाना होगा युवती ने उदास दृष्टि से पलट कर वृद्ध दंपत्ति को देखा और दौड़ती हुई घर से बाहर चली गई भागते भागते उसने अपनी बाय फैलाई और उसी पल वह एक सफेद सारस में परिवर्तित हो गई उसने अपने फंख फड़फड़ाए और उड़कर आकाश में चली गई अलविदा और हमारी जो सहायता तुमने की उसके लिए धन्यवाद वृद्ध की पत्नी ने चिल्लाकर कहा सारस ने तीन बार उनके सिरों के ऊपर हवा में चक्कर लगाया और जैसा उसने सर्दी की उस शाम को किया था उन्हें अंतिम बार देखने के लिए वह पीछे घूमी ऐसा करते हुए वो जोर से चिल्लाई अलविदा और धन्यवाद उन्हें लगा कि उसकी पुकार का यही अर्थ था वह उसे जाते हुए देखते रहे वह छोटी और छोटी होती गई और संध्या के आकाश में फैली लालिमा में वह धीरे धीरे गायब हो गई समय बीता, चटकीले रंग शरद ऋतु के स्नेही नर्भ रंगों में बदल गए थे हवा स्वच्छ और निर्मल थी फसल पक रही थी पक्षी दक्ष दर्च, दक्षिण की ओर जा रहे थे संध्या के समय वृद्ध और उसकी पत्नी ने आकाश की ओर देखा उन्हें एक अकेला सारस ऊपर आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया वह सोचने लगे कि क्या यह सारस वही तो नहीं जो उनके साथ रह रही थी